श्री श्रीघर्घ संहिता द्वारिका खंड दूसरा अध्याय मथुरा पर जरासंध और काल कालयवन का आक्रमण भगवान का युद्ध छोड़कर एक गुफा में जाना और वहां गए हुए काल यवन को मुचकुंद के दृष्टिपात से दग्ध कराना मुचकुंद को वर देकर का आश्रम की ओर भेजना और स्वयं मल्लेक्ष सेना का संहार करके जरासंध के सामने से भाग कर, श्री कृष्ण बलराम का गिरी होते हुए द्वारिका पहुंचना और जरासंध का उस पर्वत को जलाकर मगध को लौट जाना नारद जी कहते हैं राजन जरासंध पुनः उतनी ही अब सेना लेकर शीघ्र ही यादवों के साथ युद्ध के लिए आ गया किंतु श्री कृष्ण से वह फिर पराजित हो गया श्री कृष्ण के प्रभाव से समस्त यादव अभ्युदय को प्राप्त हुए उन्हें धनुष और हाथी आदि के बल से सदा सत्रों को लूटने का का साहस साहस हो हो गया गया राजन जब साहस प्राप्त हो गया, बालक और ने भी बिना युद्ध के ही सत्रों की संपत्ति अपहरण करने लगी शत्रुओं के द्रव्य के अपहरण का अवसर देखते हुए मथुरा के वस्त्र तथा समस्त नागरिक बड़े हर्ष को प्राप्त हुए इस प्रकार सत्रह बार अपनी सेना का संघार कराकर दरासंत परास्त हुआ तदनंतर अट्ठारहवीं बार भी उसने संग्राम में आने का विचार किया इसी समय मेरी प्रेरणा से महाबलिकाल यवन ने एक करोड़ मृलक्षों की सेना को साथ लेकर क्रोधपूर्वक मथुरा पर घेरा डाल दिया मृेक्षों की सेना देखकर अपने नगर को भय विवल जान दोनों ओर से आने वाले भय का विचार करके श्री कृष्ण बलराम के साथ चिंतित हो गए अपने सजाती बंधुओं की रक्षा के लिए माधव ने भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के भीतर एक ही रात में द्वारिका दुर्ग का निर्माण कराया जहाँ विश्वकर्मा ने आठों दिखपालों की सिद्धियां निर्मित की तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों को जहां वैकुंठ की सारी संपत्ति का दर्शन होता है मिथिलेश्वर श्रीहरि योग शक्ति से समस्त आत्मीजनों को द्वारिका दुर्ग में पहुँचा बलराम जी की आज्ञा ले मथुरा नगर से बिना अस्त्र शस्त्र के ही निकले मैंने जो पहचान बताई थी उसके अनुसार उस दुष्ट काल यमन ने श्रीहरि को पहचान लिया और उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के देखकर स्वयं भी आयुष त्याग कर उनसे युद्ध करने के लिए पैदल ही आया वे युद्ध से विमुख होकर भागने लगे जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है उन्हें श्रीहरि को पकड़ने के लिए वह अपने सैनिकों के देखते देखते उनका पीछा करने लगा माधव अपने शरीर को एक ही हाथ आगे दिखाते हुए भागते भागते दूर चले गए और शीघ्र ही श्यामला चल के कंदरा में घुस गए मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद उस गुहा में शहन करते थे उन्होंने पूर्व काल में असुरों से देवताओं की रक्षा की थी नरेश्वर उस समय देव सेना की रक्षा में तत्पर रहने के कारण वे दिन रात सो नहीं पा रहे थे कार्य सिद्ध हो जाने पर सब देवताओं ने प्रसन्न होकर उन नृपश्रेष्ठी कहा राजन तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसको वरदान के रूप में मांग लो तब राजेंद्र मुचकुंद ने देवताओं को प्रणाम करके उनसे कहा मैं अच्छी तरह सोना चाहता हूँ सोकर उठने पर मुझे साक्षात श्रीहरि का दर्शन हो जो हथचेतन पुरुष बीच में मुझे जगा दे वह मेरी दृष्टि पड़ते ही तत्काल भस्म हो जाए देवताओं ने तथास्तु कहकर उन्हें उनका अभिलषित वर दे दिया तब राजा मुचकुंद ने पूर्व काल के सतयुग में शहन किया भगवान के पीछे पीछे काल यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश किया और मुचकुंद को पीताम्बर उठ कर सोया हुआ श्रीकृष्ण ही समझकर क्रोध से भरे हुए उस महादुष्टि यवन ने तुरंत ही उनके ऊपर लाश से प्रहार किया मुचकुंद सहसा उठ बैठे और उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलकर चारों ओर दृष्टिपात किया। उस दृष्टि काल यवन अपने ही देला से, से उसी क्षण जलकर भस्म हो गया यमन के भस्मीभूत हो जाने पर साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने बुद्धिमान मुचकुंद को अपने स्वरूप का दर्शन कराया करोड़ों सूर्यो के समान ज्योतिर्मंडल में भगवान खड़े थे उनके मस्तक पर किरीट कानों में कुंडल बाहों में अंगद और पैरों में नुपुर उद्दीप्त हो रहे थे उनके वक्षस्थल में का चिन्ह सुशोभित था वे चार भुजाओं से संपन्न थे उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल थे और उनकी ग्रीवा में वनमाला लटक रही थी वे अपने लावण्य से करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहे थे उनकी कांति काले मेघ के समान श्याम थी उन्हें देखकर राजा हर से उल्लसित हो उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उन्हें परिपूर्णतम भगवान जानकर भक्त भाव से प्रणाम किया मुचकुंद ने कहा जो बसुदेव पुत्र और देव की नंदन होते हुए भी थ्री नंद गोप के कुमार हैं उन सच्चिदानन्द स्वरूप गोविंद को बारम्बार नमस्कार है जिनके नाभ से ब्रह्मांड कमल की उत्पत्ति हुई है जो कमल की माला से अलंकृत है जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है तथा चरण भी अपनी शोभा से कमलों को तिरस्कृत करते हैं उन भगवान को बारंबार नमस्कार है शुद्ध बुद्ध ब्रह्म पर परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले गोविंद को बारंबार नमस्कार है जिनकी सहस्त्रों मूर्तियाँ हैं जो सहस्त्रोचरण नेत्र मस्तक गुरु और भुजा धारण करने वाले हैं जिनके सहस्त्रों नाम हैं तथा जो सहस्त्र कोटि युगों को धारण करते हैं उन सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है हरे इस भूतल पर मेरे समान कोई बात की नहीं है और आपके समान पापहारी भी दूसरा कोई नहीं है यह जानकर जगन्नाथ देव आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही कृपा मेरे ऊपर कीजिए मुचकुंदुवाच कृष्णा वासुदेवाय देवीनंदनाय नंदगोपकुमराोविंदय नमो नभ नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमा नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रय नम कृष्णा शुद्धा ब्रह्मणे परमात्मे प्रणतक्लेशोविदा नभ नमो स्नताय सहस्रमृत सहस्रपादाक्षिशिरोपाव सहस्राम पुषाय शाश्वत सहस्रकोटियुगधधारिणे नभ हरेम सातक भूमौ तथा तस्तम नास्त पापहारी तम चम जगन्नाथ देव यथे भवे ते तथा श्री नारद जी कहते राजन मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात परमानंद स्वरूप श्रीहरि ने उन्हें निर्गुण भक्त जानकर गंभीर वाणी में कहा श्री भगवान बोले राजसिंह तुम धन्य हो तथा निरपेक्ष दिव्य भक्तिभाव से भरी हुई तुम्हारी विमल बुद्धि भी धन्य है तुम आज ही मेरे धाम भद्रिकाश्रम को चले जाओ वहीं तपस्या करके दूसरे जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण होगे महाराज ब्राह्मण शरीर से प्रेम लक्षणा भक्ति करके तुम प्रकृति से परे मेरे दिव्य धाम में पहुंच जाओगे जहां से फिर यहां लौटना नहीं होता है नारद जी कहते राजन इस प्रकार श्रीहरी के आज्ञा पाकर पुनः उनकी स्तुति वंदना और परिक्रमा करके नतमस्तक एवं श्रीकृष्ण प्रेम से विवल हुए मुचकुंद उस गुहा दुर्ग से बाहर निकले द्वापर में छोटी आकृति वाले मनुष्य कई ताड़ ऊँचे राजा मुचकुंद को देखकर मार्ग में भयभीत हो इधर उधर भागने लगते थे मडरो मड्डरो इस प्रकार अभयदान देते हुए मुचकुंद उत्तर रेखा को चले गए इस तरह उन बुद्धिमान मुचकुंद को वरदान देकर भगवान पुनः मल्लेक्षों से घिरी हुई मथुरा में आए और सारी मलेक्ष सेना का संहार करके बलपूर्वक उसका धन छीन लिया तदनंतर राजा जरासन ने पुनः युद्ध करने का विचार मन में लेकर मुहूर्त बताने वाले मगध ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा यदि मैं वासुदेव को जीतकर कर लौटूंगा तो तुम्हारे अधीन रह सदा तुम लोगों की पूजा करूँगा तब तक हे ब्राह्मणों तुम लोग मेरे कारागार में ठहरो यदि मैं पराजित हुआ तो तुम सबको मार डालूंगा इसमें संशय नहीं है ब्राह्मणों से योग कर महाबली राजा जरासंध तेईस अक्षोणी सेना साथ लेकर शीघ्र मथुरा में आया मागत ब्राह्मणों की बात सत्य करने के लिए भगवान ने अपने टेक छोड़ दी और मनुष्य की इस चेष्टा को अपनाकर अपने नगर से भयभीत की भांति परमदेव बलराम और श्री कृष्ण पैदल ही बड़े जोर से भागे उन्हें भागते देख मगलराज अट्ठहास करने लगा वह ब्राह्मणों के वचनों का अनुस्मरण करके रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा वे दोनों भाई श्रीहरि दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए गिरी पर पहुंच गए उन दोनों को उस पर्वत पर ही छिपे जान जरात ने लकड़ी जलाकर वहाँ के जंगल में आग लगा दी प्रवसन गिरी के समस्त वन के भस्म हो जाने पर उस जलते हुए पर्वत के ग्यारह योजन ऊंचे शिखर से कूदकर वे दोनों देवेश्वर शत्रुओं से अलक्षित रहकर द्वारका में जा पहुंचे वीर मगधराज उन दोनों को दग्ध हुआ जान अपने विजय के नगारे भजवाता हुआ मगध देश को लौट गया नरेश्वर उसने बड़ी भक्ति से ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा ब्राह्मण जिसका सहायक है उसकी पराजय कैसे हो सकती है इस प्रकार से गर्ग सहिता में खंड के अंतर्गत नारद बहुला सु संवाद में वासन कथन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ